भर आप क्या मानते अब दिन भर करता कोई नहीं चाहता में से ये क्या कारण है अपना अपना कारण ढूंढो हम दिन भर क्यों नहीं करते कोई ना कोई कारण तो है ही या नहीं है कारण ये नियम है ना कारण भावात कार्य भाव है अर्थ क्या कारण के होने समझे कारणो कार्य बताओ? आप बोलो क्यों नहीं करते बता आप बोलो क् न मा अग्रे ब्रढे मा समर्ध्य इ कोने मा बनास्य पूरा है माता बनासि मेरा समर्थ्यम है माता गत मान्यता बी अस्का अर्थ नीस मनसम नते ये कहते प्राय इोडो प्रय इ मेरा मानसम कम है ध्यान देना पडता माता बना मा समर्ध्य कम ह जासम ऐसि मान्यता बता है इ है या इ बनाता या बनाता हे पासे शक्ति है समर्थ्य तो भी हम कहते हैं, मैं ये समर्थ नहीं हूं मेरी शक्ति नहीं है उसने ये एक मान्यता बना ली तो मान्यता बना ली तो वो इसके आधार पर उस काम को करता ही नहीं मान्यता कि मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है मैंने आपसे कहा तीनों एसनाओं को छोड़ दो पुत्र ऋषण वित्तीय लोक तो आप कहेंगे हमारा सामर्थ्य ही नहीं है तीनों ऐसा को छोड़ने आप बताओ आपका सामर्थ्य है या नहीं या पता नहीं आपको आप बोलो सामर्थ्य है आप बोलो सामर्थ्य सामर्थ्य है या नहीं है जी अच्छा फिर छोड़ते क्यों नहीं आप ये कहेंगे जन्म जन्मांतर के संस्कार आ रहे हैं लाखों जन्म हो गए हमारे यही भोगते आए तीन वेषणाओं में लिप्त रहे तो वो कहेगा एकदम नहीं छूट सकता है। ये वेषणाएं एकदम नहीं छूट सकती यही कह गया और कुछ नहीं आप बताओ क्या कहो गया कमी है पुरुषार्थ कम करते हैं अच्छा तो फिर हम गवेषणा करेंगे कि पुरुषार्थ कम करते हैं ये हेतु हमारे सामने आया तो उसके सामने प्रश्न उपस्थित होगा पुरुषार्थ क्यों कम करते हैं तो यह कहेगा हम आलसी है प्रमादी है आराम रहना चाहते हैं और या और कोई उपाय है और कोई कारण तो नहीं ना आप बोलो आलसी व्यक्ति प्रमादी व्यक्ति सामर्थ्योते हे अपने अच्छे काम को नहीं करता और बुरे कर्म को नहीं छोड़ता हा जी क्या समझा शक्ति समर्थ्य बल होते हुए भी व्यक्ति उत्तम को नहीं करता और को नहीं छोड़ता उत्तम के करने में परिश्रम परस्थ बहुतना प और एक व्यक्ति मन्तव्य बना परिश्रम है, दुखप्रद है, और कम से कम से हैर करना, हो सके तो न करना और कम से कम करना, ये बड़ आनन्दप्रद है उसने माता बना र अच्छा ये आप बतलाएंगे कि जो ये मान्यता बनाता है व्यक्ति कि परिश्रम करना पुरुषार्थ करना दुख है और कुछ न करना या कम से कम करना सुख है ये दोष है या गुण है जी क्या है दोष अच्छा तो फिर आपके समक्ष प्रश्न उभरेगा कि ये बताओ बता दोष किसका है जा कि जी ऊचा बोला करो पीछे वाले को सु हा न हा जी गुजरात के जी के लगा हा बहु कते हा के बोले हा ऐसे बोलते। अब बोते अस्ति सूक्ष्मता चलो एक दृष्टि बाखि उभार संचालनोष है जो उसको वाले, उसका संचालन करने वाले आप है न पृथि दुखोता आरमखता ये एक भाषा में बोलो तो प्रकृति का गुण है ये हमारा नहीं है ये दोष प्रकृति का है जीवात्मा का नहीं है क्या समझ में आया बूढ़े की तरह बैठे हो सीधे बैठा करो ऐसा या ही अभ्यास पड़ गया यह भी वही बात है। ऐसे बैठेंगे तो दुख होता है ऐसे बैठेंगे आराम आता है आप बैठ के देख लो बड़ा हो जाता। होता नहीं हो बैठा है बड़ा बेठा बा आनन्दता कष्ट आरम्भोई के के मुडके बेठे होगे पेटा प्रभा पड़ेगा नीद आगी आलस्य आये सीधे बैठो वो सीधे बैठने परिश्रम मेहन कष्ट सीधा बेठने प्रय व्यक्ति जी बैठ बल लगता शक्ति लगती है। अच्छा एक विज्ञान की खोज आप लेट गए और शीत पढ़ रहा है शीत अच्छी मात्रा में आप फिर बैठ गए तो आपको लेटे हुए को शीत अधिक लगेगा या बैठे हुए को अधिक लगेगा नहीं पता पता नहीं है तो ये को नहीं पता है अनुभवकार लेटे हुए को अधिक महसूसुण न ऊचा बोलो जोर सुनाटे हुए अधिक सुख महसूस हा एक तो ये बा हैस अनुभव सीट ल हा तु है पर हैं तो शरीर का कोई बल नहीं लगता या बहु अधिक अटना सुना गुरुकुल मुझे एक कमरा मिला था जिसके दरवाजा नहीं लगा था और ऊपर से जो सर कौरे की लपाई करते थे ना उस समय तो वो ऊपर से घिरती रहती थी दरवाजा खुलना था शीत पर्याप्त था तो मैं क्या करता उस कम्बल को उड़ के कोणी में बैठ जाता तो मुझे शीत कम सताता था और लेट तो बहुत लगता अच्छा और मैं मांगता कुछ भी नहीं था देने वाला भी कोई नहीं था आप कितने दिन रह सकते हो जी मैं तो पता नहीं कितने दिन तक रहा मांग गुरुकुल में आज तो हम कहां चल रहे थे कि ये जो व्यक्ति का स्वभाव है प्रमा भूल जाना असावधान रहना अपने कार्य जो करने हैं उनके प्रति असावधान जो छोड़ने हैं उनके प्रति असावधान और आराम से रहना कुछ भी करना धरना नहीं उसमें वो ये मानता है इसमें सुख है और आपने ये ध्यान दिया होगा कि ये जो दोष है प्रकृति का है या तमोगुण का है ये कह दो इसमें अंतर आएगा अंतर यह आएगा ये दूसरे पदारा है हा है नही यदि दूसरे आये तु अटाणि ने का का औि हाते स्वाभाे का साहसमाप्त ह अन्य आया, आया। दोराओ यदि हा स्वाभाग गुण है से प्रमाद तो हम ये समझेंगे कि ये दूर हो नहीं सकता करना ही छोड़ देंगे दूर नहीं हो सकता और यदि ये मानते हैं दूसरे से आया है तो हम इसको दूर कर सकते हैं एक नियम जिस पदार्थ का जो स्वाभाविक गुण होता है उसको दूर कोई भी नहीं कर सकता आवृत्ति करो क्या समझ में आया जिस पदार्थ का जो स्वाभाविक गुण होता है वह दूर नहीं हो सकता इसका क्या नाम है समझता है नहीं समझते आप क्या समझ में आया अजी ये बतलाओ्वर सर्वशक्तिमान है संसार को बनाना चलाना प्रलय करना सब्जियों को ठीक न्यायपूर्वक फल देना अनंत बल है तो क्या ईश्वर स्वाभाविक पदार्थ के गुण को दूर नहीं कर सकते आप बताइए हाँ जी हर कवान है ठीक है सर अच्छा आपसे कोई ये पूछेगा कि वे सर्वशक्तिमान काम हुआ थे कौन बताएगा बोलो बोलो को रचना करने में चलाने में मालन करने में और मिल जांच करने में प्राड़ियों को अच्छा कभी-कभी ये कहने का करता है, है आप किसी के के पदार्थि को नहीं हा सकते डरी लगता लेगा न कुश आप बोलो का मनोविज्ञान बता आएगा ना मन में कुछ करो आएगा कुछ न कुछ या नहीं आएगा जी हाँ ना करो कुछ करो पता चलना चाहिए डर लगेगा आप बताओ अपना लगेगा ना अच्छा ये डर क्यों लगता है ईश्वर को ये कहने में क्योंकि हम ईश्वर के स्वभाव को कम जानते हैं या नहीं जानते छास समझ में हमको ऐसा लगता है कि भाई ईश्वर सर्वशक्ति मान है अग्नि की उष्णता को वो मिटा सकता है आपसे भी पूछने क्या प्रश्न है क्या नाम है हैं। आपसे प्रश्न पूछ, पूछा जा सकता है या नहीं अरे बताओ ईश्वर अग्नि की गर्मी को नहीं हटा सकता नहीं पता हो तो ये कहना स्वामी जी मुझे पता वह हमी तो हटा सकता है अथवा नहीं हटा सकता डरने की कोई बात नहीं बोलो इसलिए उसको दौड़ा रहे हो आप वासुदेव जी अपने घर में इसलिए रहते हैं आजकल कि वो ईश्वर के गुणकर्म स्वाओं को ठीक नहीं जानते नहीं तो ये नहीं सकते अपने घर में आज क्या रह सकते, नहीं। नहीं रह सकते? नहीं। क्यों नहीं रह सकते क्यों तो दो कोई नहीं उसमें कारण क्या है आज कल जितना ये सुख वहां से लेते हैं घर से और जितना इनको दुख मिलता है उसमें दुख की मात्रा बहुत होती है उनको सहन करते रहते इसलिए वहां घर पर जो रह रहे हैं पर ईश्वर नहीं चाहता ये घर पर रहे ईश्वर के स्वभाव को जानते नहीं क्या नहीं है अच्छा सरम कई बार शब्दों में व्यक्ति जानता है वासुदेव जी शब्दों में तो कह देंगे तो वो व्यवहार में वो व्यवहार में नहीं रहता उस बात को जस्ुबाई जी हैं इनको कहोगे घर पे क्यों जाते आते हो आप घर को छोड़ क्यों नहीं देते और शब्दों में तो जान लेंगे ये हाँ बात तो ठीक है होना तो चाहिए अच्छा फिर घर को छोड़ेंगे क्यों ठीक है ना शब्दों में तो जान लेते अब और आगे बढ़ते जैसे हम ये मानते हैं सोचते हैं कि हमको दिन भर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए दिन भर चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते अच्छा एक प्रश्न उठाते ये बदलाव हो, हो सकती है क्या दिन भर वो बोले आम बोलो दिन भर दिन भर हो सकती अच्छा, अच्छा फिर आपसे पूछे कोई करते क्यों नहीं आओ पूछ जी से वासुदेव पूचा क्यो नो भि होगे दिनभरी चे नानी ड़म बैठे हैं। उनको डर भी लगता मुस प्रश्न न पूच लिया जा वासुदेव बा क्यो नी अ में क्यों रहते हो? बन्धन मे क्यो रते अविद्या स्वयं आगति हा सकता हादो इ अन्तिम परिणाम अन्तिम परिणाम हादो हे वै बा कटाङ्गा तु बडा दुखोग हा तु बहु दुखा तु दिमाग के हा हा जी विरम दे और बाग यह सारा आत्मविज्ञान मनोविज्ञान इतर का विज्ञान इस रूप में हमारे जीवन में रहता है और इसमें जो निपुण व्यक्ति है वो वास्तव में विद्वान है तय विद्या को दूर करने वाला इन विषयों में कितना सूक्ष्मता से विचारता है व्यक्ति उसकी कल्पना वही व्यक्ति कर पाते हैं जो ऐसे ही विचारते हैं अब ये जो बात कही जाती है कि दिन भर ईश्वर की उपासना करो कही जाती है मान भी लिया जाता है अच्छा फिर करने वाला विभाग में एक व्यक्ति भी नहीं मिलता फिर कहने का क्या मतलब हुआ देखिए वहां पर भी यही बात है उसके मन में एक बात है कि मैं ईश्वर की उपासना करूंगा तो पढ़ाई कैसे होगी मेरी दुकान कैसे चलेगी नानक जी कहेंगे मैं उपासना करता हूँ दुकान ठप हो जाएगी वासुदेव जी कहें कारखाना बंद हो जाएगा बिम्सेंगे हमारा पढ़ना लिखना ही बंद हो जाएगा ईश्वर के उपासना नाम रहेंगे तो ऐसा मंतव्य बनाया है जी पर कभी आपने विचार किया ध्यान दिया देखो प्रत्येक व्यक्ति या तो ईश्वर की उपासना करेगा या जीवात्मा की उपासना करेगा या प्राकृतिक पदार्थों की उपासना करेगा इसे बाहर नहीं जा सकता हाँ जसु भाई जी बोलो क्या कहा मन आपको भी तो टोकते रहना चाहिए ना नहीं आप सोचेंगे हमारे ऊपर क्या बाहर आ रहा है क्या समझा दैनिक जीवन पूरे दिन भर व्यक्ति क्या करता है अब जब वो जीवात्मा की उपासना करता है तब ये शिकायत नहीं करता मैं दिन पर जीवात्मा की उपासना कैसे करूं पढ़ाई लिखाई भी करूँ और लेन देन भी जीवात्मा कैसे हो सकता ये भी शिकायत नहीं करता मैं खाने की हलवा खीर पूरी की उपासना जैसे मैं करता हुआ मैं पढ़ाई लिखाई कैसे करूं ये भी नहीं कहता हुआ पर एक ही बात कहता हूँ कि ईश्वर की उपासना करते समय सारा कट निकाऊ <laughs> इसके मूल में भूल चली आती हि अर्थात् जैसा वेद दर्शन, दर्शनऋषिकृत ग्रन्थो का विज्ञान है विद्या है प्रशिक्षण दिया मानवनिर्माण के साधन बताए हैं, वो माताजी नी सिखाति बे पिताी न सिखाते बालको ग्रू अध्यापक न सिखाते उ फिर नहीं ज नता रा न सिखाता बाहे स्वयं न इले स्थि बान्ता बना दोहरालो का समया ये कठिनी कठिन क्यो पडग दोहराओ माता ये प्रशिक्षण नेति ईश्वर कालना के की, की जा फिर पिता भी बच्चे को यह शिक्षा नहीं देता ईश्वर की उपासना क्यों की जाती है कैसे की जाती है और फिर गुरु आज आचार्य अध्यापक ये शिक्षा नहीं देता कि ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है क्यों की जाती है फिर समाज भी इस बात को नहीं दिखाता ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है क्यों की जाती है। राजा भी इस बात को जोर देता या उपदेश में व्यवहार में नहीं दिखता वो कहे कि ईश्वर की उपासना ऐसे करो अवश्य करो राजा और फिर स्वयं व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है वो स्वयं स्वयं में भी को प्रशिक्षण नहीं देता इतना नहीं ध्यान कि मुझे ईश्वरी प्रार्थना चे अस्को को नी विचारता इतो इ भयङ्कर भूल होी अमे ध्यान देन माताी सिखाया पिताजी सिखाया आचार्य ग्रू सिखाया समाज न न सिखा राजा अभ्यम कडे होगे अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते कि ये भूल ये सभी कर रहे भूल तू भी वही कर रहा वो विवेचन इतना काट छाट नहीं करता कि उपासना फिर और बने वो जो पढ़ने लग गया या ऋषियों के ग्रंथ पढ़े उसने तो ये पढ़ने से भी आई बात समझ में कि संसार के लोग तो जीवों की उपासना करते अथवा प्रकृति से बने पदार्थों की उपासना करते और ऋषियों में तो ये लिखा है या वेद में तो ये लिखा है फिर परुमान प्रमाण से विकसित करता है ये हनुमान ये बताता है कि व्यक्ति जो जीव की उपासना करेगा तो जीव के, के गुण आएंगे समझते और प्राकृतिक पदार्थों की करेगा तो उनके गुणाएंगे तो समझते और ईश्वर की उपासना करता तो ईश्वर के गुण आएंगे ये वो सोचता और प्रयोग करके देखता है न जब ईश्वर प्रयोग अच्छे अनुभव तो उसको पता चलता है जब वो ईश्वर की उपासना करता है उसको सुख मिलता है ईश्वर की उपासना छोड़ के जीव की या प्रकृति की करता है तो उसको दुख होता है इस अनुभूति के होने के कारण वो फिर ईश्वर की उपासना नहीं छोड़ता यदि ऐसी अनुभूति न हो और ऋषियों पर भी पूरा विश्वास न हो तो वो की उपासना नहीं करेंगे जीवों की उपासना करें और प्रकृति के बने पदार्थ करते अब मोटी भाषा बोलता हूं आप सुन्दर सुंदर वस्त्र फिर अपना कमरा फिर स्वादिष्ट भोजन फिर आगे बढ़ जाओ थोड़े आपके बेटे पोते बच्चे बड़े सुंदर सुंदर और सोना चांदी रुपये पैसे बड़े सुंदर वो जो आपको इतने प्रिय लगते हैं और ईश्वर का प्यार छूट गया तो वो प्राकृतिक पदार्थों की उपासना मानी जाती है अब कुछ समझ में आया व्यापक उपासना का लेंगे ना तब ये निकलेगा आप फिर देख लो जितना आपको सोना चांदी से अच्छे अच्छे भवनों से कारों से आगे बढ़ो तो बेटे पोतों से इतना प्रेम आकर्षक उनमें इस रहता है ईश्वर में ये इनकी उपासना चाहे वो जड़ पदार्थ हो चेतन पदार्थ अब ध्यान देंगे आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक भाव सुनाता हूं उस भाव वाक्य ज्यो का तो हो कोई भी प्राणी ज्ञान कर्म उपासना से क्षण भय भी रही तो नहीं होता अब क्या समझ में आ रहा दो आओ क्या प्राणी को हटा के मनुष्य के साथ जोड़ दो कोई भी मनुष्य क्या कहे अब हम को ज्ञात हुआ कोई न कोई ज्ञान हमारे अंदर उल्टा सीधा बन्याहेगा ज्ञान बन्याहेगा क्रिया हा ने उपासना ईश्वर की उपासना तु देखेगे यो ईश्वर उपासना कर् है क्याद्या प्राप्ति और अयिद्या का नाश होता है जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो अधर्म अन्याय असत्य का नाश दूर होता है सत्य की न्याय की धर्म की प्राप्ति होती है फिर आगे बढ़ो ईश्वर की उपासना करते हैं तो दुख का कलेषों का नाश पुराणी की प्राप्ति होती है तो बातें आइए आपके सामने दोहराओ क्या होता है जी ईश्वर की उपासना करते हैं तो विद्या की प्राप्ति अविद्या का नाश दूसरी अधर्म अन्याय असत्य का नाश और सत्य की धर्म की प्राप्ति और तीसरी बात नानक जी जी बोलो तीसरी इतनी दूर बैठे हर तीसरी बार बोल दिया तब भी इनको नहीं आया समझ में जनताओं पड़ गए होगा आप घर की आई जरूर की नानक चिन् जी को डर लगता की क्या स्वामी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> जी का मा न मानेकजी के लिए पता मान सी संसार चलेगा न मान सब या ये चक्कर अनाजिकाले आया है आगे भवेगा अब वो इसी चिंता में सुखड़ते सुखड़ते सुखड़ते बेचारे दुखी के रहते क्या दुखी रहते <laughs> तीसरे वर्ग में क्या बात कही थी आप बोलेंगे आनंद की, बोलें? की प्राप्ति और दुखों का अब आप ध्यान देंगे ये भौतिक वैज्ञानिक वैज्ञानिक धनियों को हटा दो छोड़ जाए इसलिए ये इस रूप में जैसे वर्णन किया आशा मानते नहीं मानते यदि ऐ काल में इतना ज्ञान इतना अधर्म इतना अन्याय इतना कलेश इतने उदंडता, इतना अन्याय जो आज वर्तमान में है यह नहीं दोष या उभरे जने सुनाया शिक्षा प्रणली मे विद्यमान है आज को पठन पाठन की है न पद्धति उसमें आरम्भ से ये उल्टी चीज सकाई जाती है ईश्वर के विषय विशे में विशेष अध्ययन अध्यापन उसके विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य जीवात्मा के विषय में भी असाध्य केवल भौतिक विज्ञान में ही सब कुछ है भौतिक विज्ञान से ही सब कल्याण हो जाता है आत्मा परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की उसकी उपासना की कोई आवश्यकता नहीं ये सारे सार शिक्षा प्रणली मे आये वैज्ञानीप चलते है को गुरु मानते हैं दूसरे हूसरेकाणाम् भयङ्कर है समय पूरा संसार कलेशो मे अज्ञान मे बैो में भस्त्र तडपरा है की भी को व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं देख पाता ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी आपको ये जानना है समझना है कि यदि हम इस विद्या को ऐसे सीखेंगे समझेंगे जानेंगे तो आप सफल हो जाएंगे निश्चित जाएं। यदि आप इस विद्या को वेद दर्शन योगियों की प्रक्रिया को नहीं जानेंगे नहीं सीखेंगे तो निश्चित है आप दुखी होंगे कलेशों से पिसेंगे और औरों को भी दुख देंगे ईश्वर का उपासक जो इस रीति से चलता है वह स्वयं विद्या से छूटता अधर्म से छूटता कलेशों से छूट जाता है और संसार को समाज को वो दुखी कर देता है उसके भाव इतने ऊंचे होते हैं कि जो समाज राष्ट्र की कुछ सेवा करता है उसके बदले मैं नहीं चाहता कुछ कि मैंने इतना भला किया संसार का उसके बदले में इतना धन मिले इतना सम्मान मिले इतने साधन मिले उसका तन मन घन दूसरों के उपकार को करने में लगता और उसके बदले में कोई फल उसका वो नहीं चाहता अब इसका उल्टा सीहों की उपासना करने वाला या प्राकृतिक पदार्थों की उपासना करने वाला व्यक्ति इससे उल्टा होगा वो स्वयं दुखी रहता और अपना धन सम्पत्ति तो अपने काम में जाता ही जाता है अन्याय छीन के को खाता और प्रयोग में लाता औरों को दुख देता है और दुखी रहता है। तो इसलिए आप इस विद्या को सीख को अपनी अपनी अनुचित उपासना को तीन हटाने का पूरा प्रयास करो इनको हटाया जा सकता है और तीनू को ठीक किया जा सकता है लंबे काल तक आपको आभास आप होता रहेगा आप संघर्ष ये उल्टी चीजें अच्छी दिखाई देती अखा और ऐसी अच्छी दिखाई देती हैं हमारी दिखी जात स्वाभावि व्यक्ति ऐता दूरवात् का क्रोध की वासना दूरवानी आ सोचना आरम्भे नी की बातें तो ये इतना बड़ा जनसमुदाय संसार है याद रखना आपको भी यह विद्या समझ में आ गई अपनी विद्या और विद्या तो दुनिया की विद्या और विद्या आपको समझ में आएगी कि दुनिया कहां ज्ञान में गोते लगा रही है पूरी की पूरी दुख में गोते लगा रही है तो इसके ऊपर विशेष परिश्रम चाहिए वैदिक वैदीकम्परा ऋषि की परम्परा को पाए हम उसको समझने समझाने लिए पाये कयासशील है जना परन्तु ये परम्परा शुद्ध परम्परा सत्य परम्परा वैदक धर्मोड भूगोल मे किं मिले कि यहां आए और परिसर में किया और अंत में कहेंगे जी यहां कुछ पल्ले नहीं पड़े हमको तो यहां रहे कुछ पल्ले नहीं पड़े यहाँ अच्छा और वो जाते ही उसमें उनमें घुल मिल गया भेड़ चाल चली क्योंकि अब क्या है आराम है बहुत अच्छा सुखी हूं मैं जी हम गए ब्रमा कुमारी के वहां अबू पर्वत पर एक व्यक्ति सकता वर्ष की अवस्था का हो और जिले का कुछ था और वो दिन से लग आया हुआ था हा और उसके पिता सदा आर्य समाजे सम्बद्ध रे उ बाल्यवस्था की जी जाने पूा ये बै उस दिन मे लगभ्य क्यालब्ध कि तो वो उत्तर देता है कि मैंने जो पाना था जो पा लिया पा लि पा बाकि न की नी जान चाता ये सारे महात्मा है सारी लडक्याहात्मा हैर बा इोष नो मै तु पा लिया। बे, बे पा अस्ति वो बेसमझे बेसमझो बेसमझो का था लि अपि ऐस हि कहोगे या भ कुछा गोगे कच्चे बच्चे पैदा करोगे गीता भी फैल जाएगी कई बार गीता की गी कथा सुनी ना वो बाढ़ आ गई थी रहे, एक उंगली से पकड़े रहे थे कंधे पर बिठा था पीछे चल तो था तो का, गीता ऐसा क्या हुआ यह गीता फैल गई तो आपकी स्थिति बने ये बनेगी यदि आपने परिश्रम नहीं किया तो ठीक है अब विराम ईश्वर से सङ्गो मानव ईश्वर से से सङ्ग सायं सञ्जाले वेद ज्ञान जीवन मे भर प्रातः से वेद ज्ञान जीवन मे कोने छोड शुभकरम् को मर सङ्गो शुभकर कोने छोड ईश्वर ऐसी संगजे मानव पाप कमाता जन में मरने बंधन में आता जिससे मानव पाप कमाता जन्म मरण बन्धनमे बाथको तोड से संग सर उस बाथक ईश्वर से संग जो सङ्गल धन में सञ्चय मिषये भोग सागर में बहन केवल धन संचय मरे विषय भोग सागरे मे पहनो यानर अन्ध ईश्वर से संग जो संजो ईश्वर के जाने माने जान पानी के ईश्वर के जाने मे दूरे पानी के प्रथायत् मन ईश्वर से संग सङ्गजो यतन करोड मन ऊर्मानव ईश्वर से संग सङ्गजो बद्या का नाश किया करे सदा ईश्व संवासरे अविद्या का स किया कर सदा संग वास किया कर छोर जगत की किमन ईश्वर छोर जगत कि ईश्वरजो उद्यम कर ले छोड़े उदासी जन् जनम की पाप किरासि उद्यम कर ले ोडदासि ज की, की पाप पीरासि पापकल पा कलश कोर्मानव ईश्वर सङ्गजो वा कलश को फोडमानव ईश्वर से क्यों फिरता है सङ्ग काले पकड सहारा क्यों क्योता है काले मरकाले सहारा योमानव ईश्वरे सङ्गजो योरमानव ईश्वर संगजो ओ ईश्वर से संग जो विश्व से मुख मोड़ मान व ईश्वर से संग जो अब सावधान रहिए